यह भी राम जी का एक संदेश है और बड़ा क्रांतिकारी कार्य है भले ही कोई ऐसी बात कहे कि जो गिर गए से गिर गए अब अब नहीं हो सकते हो गए सो हो गए और भगवान राम की व्यवस्था में प्रायश्चित का विधान है भगवान राम की व्यवस्था में गिरे हुए व्यक्ति को उठने के का अवसर देने का विधान है यह राम जी युगानुकूल व्यवस्था देते हैं अरे ठीक है हो गया तो जब जिसके जीवन में गिरना हो सकता है उत्थान भी उसके जीवन में हो यह है, राम जी केवल भाषण ही नहीं देते कहते ही नहीं करके दिखाते और इतने मनोयोग से अहिल्या जी का पक्ष लिया है कि ऐसी कृपा कहीं नहीं हुई जैसी अहिल्याजी पर हो गई क्यों भगवान तो कृपा की मूर्ति है उनके प्रत्येक अंग से कृपा बरसती है नेत्रों से देख ही राम सकल कवि सेना चितय कृपा करी राजीव नैना वाणी की कृपा बोले वचन भगत भय भंजन श्रवणों की भी कृपा बचन के रातन के सुनत जिम पितु बालक बैन कर कमल की कृपा कर परसा सुग्रीव शरीरा चरणों की कृपा दंडक वन प्रभु की न अच्छा एक एक कृपा से सब जगह काम चल गया पर अहिल्या जी के ऊपर तो सभी कृपाएं बरस बरस्पणी पूछा मुनिणी की कृपा शिला प्रभु देखी नेत्रों की कृपा गुरुजी ने पूजा कहां शिला गुरुजी ये नहीं मानो ध्वनि है हाथ से इशारा करने की कर कमल की कृपा और गुरुजी जी ने कथा सुनाई राम जी ने सुनी यह श्रवण की कृपा और चरणों की कृपा तो प्रत्यक्ष है ही पर सद पावन सारी कृपाएं इकट्ठी हो गई ऐसा कृपालु कौन इसीलिए राम सरिस को नहीं राम जी जैसा कोई नहीं गुरु जी ने कहा कि राम तुम चरण का स्पर्श कराओ उद्धार हो जाएगा अब गुरु गुरुजी भी प्रकारांतर से राम जी की महिमा ही प्रकट कर रहे राम जी ने हाथ जोड़े गुरुदेव मैं तो स्वयं आपके चरणों का किंकर हूं और मैं आपके सामने और अहिल्या को चरण स्पर्श कराऊं आप बड़े हैं आप तो हमारे गुरुदेव हैं गुरुजी जी ने डाके राम सुनो जरा या बोले इसमें कोई संदेह नहीं कि हम तुम्हारे गुरुदेव हैं हम बड़े हैं लेकिन किसका उद्धार किससे होना है यह हम अच्छी तरह जानते हैं कैसे बोले अपने अपने विभाग की बात है अहिल्या का उद्धार हमारे चरणों से नहीं होगा क्यों विश्वामित्र जी बोले राम इस सृष्टि में अनेक महापुरुष हुए हैं जिनके बड़े बड़े हैं नाम और सचमुच उनकी तपस्चर्या में और उनके ज्ञान भक्ति वैराग्य की निष्ठा में कोई न्यूनता नहीं है लेकिन यह दुनिया ऐसी विचित्र है ऐसी विचित्र है कि बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ न कुछ लेकिन परंतु लग ही गई काजर की कोठरी में कैसो सयानो जाए एक रेख काजर की लागी है पे लागी है राम जी से विश्वामित्र जी ने कहा कि राघवेंद्र महापुरुषों के चरित्रों का वर्णन है पुराणों में लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी दुर्बलता के कि क्षण में कोई ना कोई सूक्ष्म रूप से भी लेकिन लग ही गई मन के स्तर पर लग ही गई चरित्र की दृष्टि से कहीं ना कहीं दुर्बलता आई और इसीलिए जिसके स्वयं के जीवन में कोई ना कोई दुर्बलता आ गई हो वह उसका उद्धार कैसे कर सकता है जिसका चरित्र से पतन हो गया हो और चरित्र से जिसका पतन हुआ हो उसके उत्थान के लिए तो एक चरित्रशील की आवश्यकता है और विश्वामित्र जी बोले राम में डिंडिप घोष करके कहता हूं कि पूरे इतिहास में एक ही चरित्र है और वह है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र जिनके जीवन में कभी भी कहीं किसी क्षण जागृत की कौन कहे मोही प्रतीत ही नहीं आतिशय अत्यंत प्रतीत मन केरी मुझे अत्यंत अपने मन पर भरोसा है जागृत की कौन कहे जय सपने पर नहेरी ऐसा चरित्रशील तुम्हारे अलावा कौन है और राम तुम्हारे चरित्र की तो ऐसी विशेषता है कि तुम्हारा चरित्र का चिंतन करने से औरों की कौन कहे रावण जैसा बदल जाता है जिस रावण को कोई नहीं बदल सके बड़े बड़े उपदेश व्याख्यान से नहीं बदल सके वो तो खुद जानता था जैसे कई बार आपने सुना होगा एक आदमी को ऐसा प्रेत लगा ऐसा प्रेत कि वो खुद मंत्रों का जानकार था मर गया वासना का कारण प्रेत बना और जिसके शरीर में आवे और कोई झाड़ फूंक करने वाला मंत्र पढ़े तो वह प्रेत ही बोल पड़ता था कि इतने मंत्र तो हमें याद हैं, आगे जानते हो तो बताओ कौन तो झाड़े है उसे वो तो स्वयं जानकार तो रावण की भी ऐसी दशा थी कौन समझाए जो समझाने जाए उसके पहले ही वो बताने लगे कि ये तो हमें पता है आगे बोलो कोई नहीं बदल सका लेकिन वह रावण भी एक दिन कहता है आ राम जी के चरित्र की बात देखा रावण गया कुंभकर्ण के पास बड़ी मुश्किल से तो जगा कुंभकर्ण का रावण मुख सूखा दिख रहा है उदासी क्या बात है तुम चिंतित तो आज दशानन क्यों रावण बोला हर ली हमने मिथिलेश कुमारी हमने सीता जी का हरण कर लिया कुंभकर्ण बोला हरण किया तो अधिकार किया तुमने उन पर अधिकार लखती ही नहीं वह ओर हमारी ये तो हमारी ओर देखती तक नहीं क्यों वे राम जी के अलावा किसी की ओर नहीं देखती वो मुकरन ने कहा हरण करते समय महात्मा बन गए तो अधिकार पाते समय परमात्मा का रूप बना लेते नकली बनने में क्या हर जाए उसमें तो तुम सिद्ध हो बनो तब राघव ही न बने तुम क्यों रावण बोला भैया यह भी करके देख लिया पर इसमें हमको भय भैरव भारी क्या डर है का डर यह है कि जब राघव रूप लगा बनने तब मात समान लगी पर नारी यह मैं जब मैंने राम जी का चिंतन किया मन ही बदल गया यह चरित्रशीलता है राम जी की रावण जैसे का मन बदल जाए केवल राम जी का चिंतन करने से और इसी तरह की एक कथा और सुनने को मिलती है मेघनाद के वध के उपरांत सुलोचना रामादल में जाना चाहती है पति का सिर वहां है लेकर सती होना चाहती है लंकाधिपति राक्षस राज रावण उसके ससुर है अनुमति चाहिए कि मैं श्री रामादल में जाकर अपने पति का सिर ले आऊ सती होना चाहती हूँ रावण ने कहा कि जाओ बेटी जाओ चले जाओ रामादल में रावण के दरबारियों ने कहा कि क्या हो गया है अभी राम जी से युद्ध चल रहा है और आपने उनकी भारिया का हरण किया है और ऐसी परिस्थिति में सुलोचना को रामादल में भेज रहे हो सोचा है क्या हो सकता है रावण बोला क्या हो सकता है बोले ऐसा भी तो हो सकता है कि राम जी सुलोचना को ना आने दे कहेंगे कि तुम सीता जी को लौटा दो तो हम सुलोचना को भेज देंगे कहीं उन्होंने सुलोचना पर अधिकार करके कैद कर लिया अपने दल में तब रावण ने एक ही बात कही बहुत भाव विभोर होकर दरबारियों से कार्य ना समझ तुम नहीं समझते ऐसा नहीं होगा बोले क्यों नहीं होगा जब तुमने किया है तो उन्हें तो मौका दे रहे हो विचना को न आने दे तू तो रावण बोला अरे मूर्ख हो यह काम रावण का है राम का नहीं राम का। तब तुलसीदास तो जी महाराज कहते हैं बैरि राम बड़ाई कर बड़ाई बड़ाई विश्वामित्र जी के भी आंखों में आज प्रेम के आंसू आ गए कि राम चरित्र की दृष्टि से तुम अद्वितीय हो तुम्हारे जैसे तुम ही हो मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श चरित्र मुझे तो लगता है कि तुम्हारे रूप में जैसे स्वयं संयम ने अवतार ले लिया हो धर्म ने अवतार ले लिया हो इसलिए हम गुरु जी हैं हम आशीर्वाद देंगे तुम्हें लेकिन अहिल्या का उद्धार तो तुम्हारी ही चरण धूलि से हो सकता है चरित्र के कारण जिसका पतन हो गया हो उसका उद्धार तो किसी चरित्रशील की चरण धूलि से ही होगा और राम तुम्हारे जैसा चरित्रशील कोई नहीं इसलिए तुम ही चरण कमल रज चाहती कृपा करो लघु यह है राम जी की महिमा सीदास जी कहते हैं कि जब अहिल्या जी का उद्धार हो गया तो हम भी ये सोचते हैं कि जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे जाऊं कहा तज चरण तुम्हारे कौन है देव बराय विरद हित हटी हटी अदम उधारे खग मृग व्याद पखान बिटप जड़ जवन कवन सुर तारे देव मुनि नाग मनुज सब माया विवस बिचारे तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन प्रभारे भगवान की चरण धूली की ऐसी महिमा अहिल्या पर प्रभु ने चरण रखा तुलसीदास जी लिख देते पद द परस शोकनसा प्रगट तप तपफुल सही फरसत देखत रघुनायक भुनायक जन सुखद सनमुख हो कर चरण जैसे ही रखा आ राम पद पदुम पराग परी बस रिश्ति तुरत त्याग पाहन तन छविमय देह धरी राम पद पदुम पराग परी राम जी की चरण धूलि से उद्धार हुआ अहल्याजी में दिव्यता आ गई आहा भगवान की चरण धूलि का यह चमत्कार है छुअत तो शिला भई जय जयकार होने लगी अहल्याजी ने इतनी प्रशंसा की कि प्रभु अचब प्रशंसा कोई वैसी नहीं सही आपके जैसा कोई नहीं देखो दुनिया वाले भी साथ देते हैं पर किसका साथ उसी का देते हैं जिसके पास कोई कमी ना हो उसी को धनी गेह में लक्ष्मी जाती कभी ना जाती निर्धन घर में धनी गेह में लक्ष्मी जाती कभी ना आती निर्धन घर में सागर में सरिता मिलती है कभी ना मिलती सूखे सर में अच्छा वैसे भी देखो एक और उदाहरण अगर पूछा जाए कि हवा आग को बढ़ाती है कि बुझाती है का एक काम करो आग हवा से ही पूछ लो है? तो मुश्किल है कहना कोई कहेगा कि बढ़ाती है कोई कहेगा कि नहीं बुझाती है पर हवा कहती है कि पहले आग बताओ कैसी है आग को देख हम फैसला करेंगे कैसे कहा अगर आग छोटे मोटे रूप में होगी तो हम बढ़ने नहीं देंगे बुझा देंगे और आग अगर बड़े रूप में होगी तो बुझने नहीं देंगे बढ़ा देंगे हवा दोनों ही काम करते सबे सहायक सबल के कोई न निवल सहाय और पवन जरावत आग को और दीप ही बुझाए मोमबत्ती को जलने नहीं देती और आग अगर विशाल रूप में लग जाए तो बुझने नहीं देती ये दुनिया की हवा भी ऐसी है छोटे मोटे को बढ़ने नहीं देती और जो बढ़े हैं उन्हीं के साथ लग जाते ये दुनिया की हवा बड़ों बड़ों के साथ अरे ओ साधारण बहुत बड़े है। क्या लगता हम भी उन्हीं के साथ हम बड़ों बड़ों के साथ और छोटे मोटे को बढ़ने नहीं देंगे और बड़ों बड़ों का साथ नहीं छोड़ेंगे नियम है लेकिन अहिल्या जी कहती हैं मैंने देख लिया हमारे राम ऐसे नहीं श्री राम जी ऐसे नहीं है कैसे बड़ों को उतना महत्व नहीं देते समर्थ को उतना महत्व नहीं देते जितना असमर्थ को महत्व देते प्रमाण अहल्याजी बोली कि काम ने शंकर जी पर भी आक्रमण किया और मुझ पर भी आक्रमण किया आम की ओट से शंकर जी पर आक्रमण किया और इंद्र की ओट से मुझ पर आक्रमण किया लेकिन एक अंतर है शंकर जी को भी राम जी ने कुछ दिया क्या दिया गिलचरण निक सी सुर शंकर जटास समाय सम गंगा जी शंकर जी के सिर पर अहल्या जी कहती हैं जो समर्थ हैं शिव जी उनके सिर पर तो आपका चरणामृत ही है और मैं असमर्थ असहाय अबला मेरे सिर पर तो चरण ही रख दिया तो मुझे लगा कि मैं धन्य हो गई धन्य है श्री राम आपकी कृपा आज अहल्या जी बोली मैंने सुना तथा तो पर आज देख लिया निर्बल के, के बलराम सुनेरी निर्बल के बलराम सुनेरी में निर्बल सुनेरी में निर्बल की बलराम निर्बल निर्बल के यही पूजत आज अज माम कृपाल हरी निरबल निरबल के, के, के अब एक बात और अहिल्या जी को उनका स्थान दिलाया गए पतिलोक आनंद भरी यह गिरे हुए को उठाना राम जी की विशेषता है गिरे हुए को फिर गौरव का स्थान दिलाना यह राम जी की मर्यादा जो बड़ हो तो राम बड़ाई नहीं अचरक अच्छा जुग जुग चली आई कही न दीन रघुवीर बड़ाई लेकिन जो गिरे हुए को ऊंचा स्थान दिलाते हैं ये समाज सुधार ही है कि भाई युगानुकूल व्यवस्था देकर इन गिरी हुओं को ऊपर उठाओ हो गया हो गया कोई पर ऐसे सुधार करने वाले किसी के लिए नहीं कह रहा हूं एक आम बात कह रहा हूं तो जो दूसरों को ऊंचा स्थान दिलाते हैं ना हल्ला मचा मचा के वे अपने को कम ऊंचा नहीं समझते फिर ये थे, क्या भाई ठीक है अब हाँ ये अरे विचारे पड़े थे वो तो हम ने कहा कि नहीं चल हम किसी की सेवा करते हैं तो ये भूल ही जाते हैं हम हमसेवक भगवान श्री राम कृष्ण देव ने जीवे दया जीव पर दया सुनकर कहा था अरे तू जीव पर दया करने वाला कौन शिव ज्ञान से जीव सेवा परमात्मा की पूजा है यह तो कृपा है कि जो हमें मौका मिल गया सेवा करने का और यह राम जी के चरित्र से सीखना चाहिए नहीं राम जी की जगह दूसरा कोई होता गुरु जी भी थे ऐसे तो संग लेकिन वैसे तो गुरु जी पर उनसे भी नहीं बना उन्होंने कहा कि भैया तुम ही करो तो उनका कोई बात नहीं तो हम अच्छा कहते नहीं तो उत्साह तो बहुत होते देखा लक्ष्मण जी संगी थे उनसे ही कहे थे देखा गुरु जी भी और राम भी देखो अच्छा एक और बात राम जी को तो अभिमान बढ़ाने का और मौका था कहे गुरु जी लेकिन हमारे बिना काम नहीं चला राक्षस तो हम नहीं मारे नहीं यज्ञ पूरा नहीं होता हमने अच्छा आदमी सबको मार देता है हमको नहीं मार पाता हमने और संग जा रहे थे हमने शिला का उद्धार किया और जो गुरुजी की भी महानता देखो अपने सामने ही महत्व तो दे देगा हां ऐसा कर ऐसा कर आ गुरु की उदारता और राम जी की श्रद्धा कैसी अपनी अपनी मर्यादा में है लेकिन अहिल्या जी का उद्धार हुआ अहिल्याजी आनंद में उत्साह में गयपति लोक आनंद भरी लेकिन राम जी की विलक्षण विशेषता मैं कहता हूं ऐसी मर्यादा कहीं देखने को नहीं मिलेगी धर्मावतार श्री राम उदास हो गए क्योंकि तो राम जी को अपनी मर्यादा का ख्याल है उदास उदास क्यों प्रमाण श्री रामचरित में पढ़े अयोध्या से चले हरसी चले मुनि भरे हरसी चले अयोध्या से चले तो हरसी चले और विश्वामित्र जी के आश्रम से चले हरसी चले मुनिवर के साथ अयोध्या से भी हर्षित होते हुए चले विश्वामित्र जी के आश्रम से भी हर्षित होते हुए चले लेकिन अहिल्या उद्धार के बाद चले तो पर हर विशेषण नहीं लगा चले चले राम चले बड़ी दास राम जी को लग लगा एक तो यह देवी दूसरे ऋषि पत्नी लीला बस ही सही पर हमें इसके सिर पर चरण रखना पड़ा मर्यादा बिगड़ गई ऋषि पत्नी के चरणों में तो हमें सिर रखना चाहिए था यह ब्राह्मणी दूसरे ऋषि भारिया यह परम तपस्विनी माता अहिल्या यह देवी और इसके सिर पर मुझे चरण रखना पड़ा यह है राम जी हम उद्धार किसी का समाज सेवा सुधार के ढंग से करें तो हम अपने में श्रेष्ठता देखते हैं और जिसको ऊपर उठाते उसमें निकृष्टता देखते हैं लेकिन राम जी की विशेषता यह है कि जिस गिरे हुए को ऊपर उठाया उसमें श्रेष्ठता देख रहे हैं और अपने में निकृष्टता देख रहे हैं ऐसी मर्यादा कहां होगी ऐसा समाज सुधारक कौन होगा ऐसा उद्धारक कौन होगा और ये केवल भावना बस ही मैं नहीं कह रहा हूं श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं आहा। शिला साप संताप विगत भई परसत पावन पाऊं विनय पत्रिका शिला साप संताप विगत भई परसत पावन पाव और दई सुगति सोना हेरी हरस ही है चरण छुए पछिताओ सुन सीतापतिशील स्वभाव ये सीतापति श्री राम का स्वभाव है अच्छा हमें तो कभी कभी लगता है कि हम क्या कहें राम जी इसलिए उदास हो गए उन्हें उन्होंने चरण रखा किसी के सिर पर चरण छू लिया या चरण छुड़ाना पड़ा इसलिए राम जी उदास हो गए और हम लोग तब उदास होते कोई हमारा चरण न छुए तो उदास हो जाते देखा यहीं से निकल गए प्रणाम तक नहीं किया चरण नहीं छू हम इसलिए उदास होते राम जी को लगता है कि ऋषि पत्नी के सिर पर हमने चरण रख दिया पाप हो गया यह राम जी की सोच है और हम हमारा कोई चरण न हुए तो वो हमें पापी दिखता है एक बड़ा पापी है प्रणाम भी नहीं किया पर श्री राम कहते हैं कि चाहे बड़े से बड़ा कार्य करें लेकिन अपनी मर्यादा का स्मरण रखें अपने यही यह राम जी ही कर सकते हैं ऐसा कौन होगा नारी जाति के प्रति ऐसी श्रद्धा की बुद्धि राम जी के अतिरिक्त किस्म है ऋषि की मर्यादा तपस्या की मर्यादा माता मातृत्व की मर्यादा यह शिला और इस मर्यादा में अपनी मर्यादा में रहना राम जी ने सिखाया कि हम अपनी मर्यादा में रहें और इसी प्रसंग में राम जी ने एक की और मर्यादा रखी किसकी तीर्थ की और इसीलिए श्री राम जी को लगा कि यह तो पाप हो गया है तो क्या करें प्रायश्चित करना हो तो तीर्थ में चले गए कहा गए जहा जाहा। जहा जी किनारे आए राम तीर्थ में और कितनी कितना बढ़िया संकेत राम जी ने अपने चरित्र से दिया मर्यादा से दिया कि जीवन है अगर कोई अशुभ कर्म हो जाए पाप हो जाए तो तीर्थ में जाके प्रायश्चित करें सब जगह के किए हुए पाप तीर्थ में धुल जाते हैं अगर तीर्थ की मर्यादा रखते हुए नियम पूर्वक तीर्थ का सेवन करे तो लेकिन इस एक संकेत और भी दिया कि सब जगह के किए हुए पाप तो तीर्थ में धो लोगे और तीर्थ में ही पाप करो तो कई लोग तीर्थ में ही जाते हैं इस